इसीलिए भगवान वहां भी प्रणाम करते हैं मन ही मन और दूसरा यह कि शंकर भगवान का धनुष है और शंकर भगवान भी तुम त्रभुवन गुरु मखाना तुम त्रृभु a uh -huh. शंकर तो त्रैलोक्य के, के गुरु हैं वे बोधमय नित्यम गुरुम शंकर रूपिण गुरुदेव शिव जी के स्वरूप हैं और शिव जी को गुरुदेव के रूप में मानकर गुरु ही प्रणाम मन ही मन की भगवान को गुरु के रूप में देखना और गुरु को भगवान के रूप में देखना यह मर्यादा राम जी अपने चरित्र के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं और जैसे ही गुरुदेव को मन में प्रणाम किया तो यह धनुष उठाना साधारण काम नहीं था बड़ा गुरुतर कार्य था लेकिन गुरु जी को प्रणाम करने से अति लाघव उठाई ये बड़ी सहजता से धनुष को उठा लिया दम के वो तामी जब न I'm not afraid. को उठाया दम के केव मंडल सम भय लेत चढ़ावत गाढ़े भी नहीं लगा क्षण के मध्य में ही राम जी ने धनुष का खंडन कर दिया आहा आधे क्षण में दो टुकड़े हो गए धनुष के एक बात है जय जयकार होने लगी मई पाताल नाक जस व्यापा राम बरीशिय भंजे उचापा नाच गावी बिबुद बधूटी बार बार कुश्माजली छूटी धनुष के दो टुकड़े हो गए थे साब प्रसन्न थे साब लेकिन और सब तो प्रसन्न थे पर किसी ने कहा कि धनुष ही दुखी हुआ होगा बेचारा टूट गया हा? उसके दो टुकड़े हो गए धनुष ने कहा कि हम भी खुश हैं क्यों तो टूटकर खुश क्यों हो धनुष ने कहा कि जो हम जुड़े थे तो दूसरों को तोड़ते थे धनुष जुड़ा रहेगा उस पे से बाण चलेगा तो दूसरे टूटेंगे धनुष ने कहा कि जब जुड़े थे तो दूसरों को तोड़ते थे और आज टूटे हैं तो दो को जोड़कर टूटे हैं इसलिए हमारा टूट जाना अच्छा है और कितना बढ़िया संकेत है अभिमान जब जुड़ेगा तो समाज टूटेगा और अभिमान टूटेगा तो समाज जुड़ेगा भगवान समाज को तोड़ने का काम नहीं करते अभिमान को तोड़ने का काम करते हैं और कितना बढ़िया संकेत है हम लोग सम... अशांति का कारण क्या है क्योंकि हम लोग समाज को तोड़ने का काम करते हैं अभिमान के कारण अहंकार के कारण और भगवान अभिमान को तोड़कर समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं तब सीता जी उन्हें जयमाल पहनाती हैं और माता जानकी जी तो शांति रूपा हैं इसका अर्थ है कि शांति समाज में तब होगी जब हम समाज को न तोड़कर अभिमान को तोड़कर समाज को जोड़ने का प्रयास करें यह राम जी की दे समाज को तो जोड़े और इसीलिए जय जयकार हुई और किसी ने धनुष से कहा कि राम जी ने तुम्हें तोड़ क्यों दिया और ऊपर उठा के नीचे क्यों गिरा दिया धनुष बोला हमारी इच्छा थी इच्छा थी आ, क्या बोले भगवान हमें ऊपर उठा रहे थे ऐसे हाथ में उठा ऊपर उठाने का मतलब मु, मुक्ति दे रहे और मुक्ति की तो यही भाषा है देह से ऊपर उठो देह भाव से ऊपर उठो मन बुद्धि चित्त अहंकार से ऊपर उठो ऊपर उठो ऊपर उठो तब मुक्ति धनुष बोला कि वाह प्रभु खुद नीचे उतर के आ गए हमें ऊपर भेज रहे हो अवतार हुआ है क्या चाहते हो प्रभु जब आपका अवतार हुआ है और आप जब सामने खड़े हो तो मुक्ति नहीं चाहिए मुझे तो भक्ति चाहिए और इतने दिन मिथिला में रहा हूं भक्ति चाहिए जानकी जी की नगरी में रहा हूं भक्ति चाहिए भगवान बोले भक्ति तो चरणों में रहो बोले यही तो कह रहा हूं इसीलिए भगवान ने ऊपर तो उठाया मुक्ति देने के लिए जब मैंने कहा भक्ति चाहिए तो चरणों में गिरा दिया अच्छा चरण में गिरा दिया पर दो टुकड़े क्यों कर दिए तुम्हारे धनुष बोला इसलिए क्योंकि चरण भी तो दो हैं चरण भी तो दो है और दूसरा भाव यह है क्या कि भक्ति बिना द्वैत के हो ही नहीं सकती इसलिए और कौन कहता है कि हम तोड़ दिए गए हम तो जोड़ दिए गए कैसे बोले देखो लस्सी तो नहीं टूटी बोले ना रस्सी नहीं टूटी है तो बोले यही मैं चाहता हूँ मेरे दो टुकड़े हो गए पर रस्सी जो की क्यों है मैं भी प्रभु से यही प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु एक रूप से मैं आपके चरणों में और एक रूप से जानकी जी के चरणों में पड़ा रहूं पर इन दोनों को जोड़ने वाली प्रेम की रस्सी कभी न टूटे बस यही मैं चाहता हूँ ये अनुराग की रस्सी है मुक्ति पाने के बाद भी भक्ति का भाव यह है। प्रस्तुति भगवान के चरित्र से ही होती है अस विचार पंडित मुहे भज ही पाये ज्ञान भगति नहीं तजही श्री सीता जी आई जयमान लेखन चतुर सखी लखे कहा बुझाई लखिता बुझा पही जय जयमान सु ने कहा जयमाल पहनाओ वही राभ जयमाल सुहाई, सीता जी ने जयमाल उठाई श्री राघवेंद्र उच्च आसन पर आसीन है सखियां कहती है सिर झुकाओ राम जी तुरंत सिर झुकाने को तैयार हो गए हमारे राम जी बड़े सरल ऐसी सरलता तो विरल है अद्वितीय तुरंत सिर झुकाने लगे राम जी का अपनी ओर से कुछ नहीं सखियों ने कहा सिर झुकाओ तो झुकाने लगे एक सखी ने विनोद में कहा कि आज तो भारी सभा में रघुवंशी वीर का सिर झुक रहा है दूसरी बोली अपने मतलब के लिए बड़े बड़े झुक जाते हैं तो राम जी सिर झुकाई थे इस बात से उन्हें कुछ अटपटा नहीं लगा विनोद था पर लक्ष्मण जी बोले सिर सीधा कर लीजिए महाराज हद हो गई इतनी बड़ी बात इतनी बड़ी तो ही सिरमत झुकाओ अब लक्ष्मण जी कहे सिरमत झुकाओ सखियां कहें कि सिर झुकाओ बड़ी देर हो गई कोई उपाय नहीं सूझ रहा था तो सखियों ने कहा आ, क्या करें एक उपाय है क्या झूठ ही कहो अभी राम जी ने सिर झुकाया नहीं जानकी जी ने जयमाल डाली नहीं सखिया झूठ ही गाने लगी सिया अयमान राम उन या नहीं अभी जयमाल गिरी नहीं सखियां झूठे रहे जयमाल गिर गई जयमाल अब राम जी बड़े हैरान कि सिर नहीं झुकाई जयमालगिर कैसे गई अच्छा देख लें गिरी है कि नहीं और राम जी ने सोचा कि सिर नहीं झुकाए तो गिरी कैसे और जयमाल गिरी नहीं होती तो सखियां गाती कैसे एक बार देखें गिरी है कि नहीं अब जयमाल गिरी है कि नहीं ये देखने कोई ऐसे तो करेगा नहीं गले में माला गिरी है कि नहीं ये देख रेख रही जैसे ही राम जी ने सिर झुकाया वैसे ही सीए जय म हुई सभी प्रसन्न हुए और उसी समय सब तो आनंदित हो ही रहे थे ते ही अवसर सुनी से वो धनु भंगा आयो भ्रगुकुल कमल पतंग देखो पतंग तो रामजी भी हैं उदित उदय गिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग और परशुराम जी भी आयो भ्रुकुल कमल पतंगा राम जी ऐसे पतंग है कि उनमें आगे कोई डंडा नहीं लगा है पर यह ऐसे पतंग है कि हम्म पतंगा आए स बस कछुक अरुण हो भगवान परशुराम देखो भगवान हर रूप में अवतार लेते हैं जब जैसी आवश्यकता होती है भगवान परशुराम के अवतार की भी आवश्यकता थी रिस बस कछुक अरुण हो आवा लेकिन इसके पहले परशुराम जी बुलाए क्यों गए इस पर तो हम लोग विचार करें वहां भी मर्यादा की ही बात है हुआ यू कि सीता जी ने जयमाल डाल दी जय जयकार होने लगी कुछ असंतुष्ट राजाओं को सहन नहीं हुआ कुछ होते हैं जिनसे दूसरे का सुख देखा नहीं जाता खुद प्राप्त नहीं कर पाते धनुष तो हिला नहीं और जयमाल चाहिए थी राम जी को मिल गई तो ईर्षावत सुनी और जो सुना यहां तहा गाल बजावन ला गया अब उन्होंने शुरू किया ले छोड़ा सी उठाओ सीता जी को छुड़ा लो इनसे हालांकि वो गए नहीं छुड़ाने वहीं से कह रहे थे बगल वाली ने कहा कह कह रहे आगे बढ़ो छुड़ाओ छुड़ाओ तो पता लगे जाओ बोले हम क्यों जाएंगे बोले जाओगे नहीं तो कह क्यों रहे हो कह रहे हो तो जा क्यों नहीं रहो जाओ आगे जब कह रहे हो बोले वाह इतना भी नहीं जानते भड़काने वाला आगे चलकर मरा है आज तक भड़काने वाले कभी आगे नहीं जाते वो सुरक्षित रहते थोड़ा सीताजी को बढ़ो तो दूसरा बोला जाना नहीं है बोले ये तो हम भी जानते हैं कि नहीं छुड़ा सकते बोले कह क्यों रहे बोले शायद किसी को जोश आ जाए कुछ ना हो झगड़ा ही हो जाए दंगा हो जाए ये विघ्न संतोषी लोग हुँ? दूसरा बोला केवल कहने की है बोले हाँ तो बोले हम तुमसे ज्यादा कहेंगे क्या बोले तुम कह रहे सीताजी को छुड़ा लो हम कह रहे धरी बांधो बालक दो, दोनों भाइयों को पकड़कर बांध लो कहना ही तो है तो कम कहे क्यों दोनों भाइयों को बांध रहे हैं, हाँ। स्वयं मर्यादा में बंधकर रह नहीं पाते सारी दुनिया को बांधने की बात करते जनक जी अगर सहायता करें जो का कर, जो करें सहाय जीतो समर सहित दो भाई दोनों भाइयों को युद्ध में जीत लो लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लगा अजय ये सब केवल बोल? बोलने वाले हैं जो मन में आए सो कहता असल में एक आदमी था उसको एक मंत्र आता था यह तो अच्छी बात थी वो मंत्र से झाड़ फूंक करके लोगों का इलाज करता था लोगों का विश्वास था और सावर मंत्र था उसकी अपनी श्रद्धा बुद्धि थी तो वो सफल हो जाता था सो वही हुआ कोई भी आवे बस वो झाड़ने के लिए तैयार रहता था उसकी पत्नी ने कहा कि ये दो महीने बाद वर्षा ऋतु आ जाएगी और मकान के बाहर का छप्पर ये टूटा हुआ है इस छप्पर को बांध लो ताकि बरसात से बचत हो हाँ बांध लेंगे बांध लेंगे कोई बात नहीं बांध लेंगे उसने नहीं बांधा महा आलसी वो तो ये देखता था कोई आवे झाड़ फूक कर आने वाला हम मंत्र पत्नी बहुत कुड़ती रहती भीतर ही भीतर बरसात आ गई छप्पर उसने नहीं बांधा बुरी दुर्दशा उसी समय एक दिन एक मरीज जाया ये पर आगे बैठ अब बैठ कर उसने जो झाड़ा देना शुरू किया मालूम उसका मंत्र क्या था जोर जोर से बोलता था छू तो करे और मंत्र क्या बोले छू आकाश बांधू पाताल बांधू सात समुन्द्र बांधू घाट का घटोई बांधू मरघट का मसान बांधो और मंत्र फुरो बाचा छू फिर उसने शुरू किया आकाश बांधू पाताल बांधू सात समुद्र बांधो घाट का घटोई बांधू मरघट का मसान बांधू सबको बांधू छू दो तीन बार उसने ऐसे किया उसकी पत्नी तो बहुत चिढ़ी हुई बैठी थी उसको इतना गुस्सा आया वो अंदर से गरजती हुई आई और बोली जब ये दो महीने से घर का छप्पर तो बनता नहीं है ये आकाश पाताल बांध रहा है साथ समुन्द्र बांध रहा है घाट का घटो मरघट का मसान क्या क्या बांध रहा है हम लोगों की यही हालत है कि जिस घर में रहना है वहां मर्यादा का छप्पर तो हम बांध नहीं पाते और बातों से आकाश पाताल बांधते हैं साथ समुन्द्र बांधते जो मन में आए सो जिसे जो मन में आए कहे ये अमर्यादित उखल व्यवहार जब शुरू हुआ लक्ष्मण जी को सहन नहीं हुआ भूप वचन सुने इतु तो, तो तक कौन है ये शांति भंग कर रहा है लेकिन लखन राम डर बोल न सकें लक्ष्मण जी राम जी के डर से बोल नहीं रहे नहीं बोले पर एक बात है यहां एक बहुत महत्वपूर्ण मर्यादा भगवान ने दी है लक्ष्मण जी को भगवान ने इशारा क्यों नहीं किया राम जी ने जानबूझकर नहीं किया कि अगर लक्ष्मण जी को इशारा करेंगे तो अभी युद्ध हो जाएगा यहां क्योंकि लक्ष्मण जी टूट पड़े तो सखा ने साचर जीते लक्ष्मण हनते तो ये विवाह में विवाद होगा विवाह में विवाद होगा और इतना बड़ा विवाद होगा युद्ध होगा तो युद्ध यह साधारण नहीं होगा दीप दीप के राजा यहां इकट्ठे और ये सब से अगर झगड़ा हो गया युद्ध हो गया तो ये दीप दीप के राजा एक इनसे झगड़ा होगा तो युद्ध नहीं होगा विश्व युद्ध होगा तो राम जी का मत यह है कि युद्ध की परिस्थिति निर्मित नहीं होने देना चाहिए इसका परिणाम बहुत भयावह होता है जहां तक हो युद्ध नहीं होना चाहिए नहीं होने देना चाहिए यह राम जी का मत है बिल्कुल ठीक है लेकिन लक्ष्मण जी का मत क्या है लक्ष्मण जी बोले युद्ध तो हम भी नहीं चाहते लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम शांति प्रिय हैं और कोई इस हमारी शांति प्रिय भावना को दुर्बलता समझ ले और जो मन में आवे सो कहे जो मन में आवे तो करे और हम इसलिए बैठे रहे कि हम युद्ध नहीं चाहते लक्ष्मण जी बोले कि जरूर होना चाहिए निरंकुशों पर अंकुश तो लगे और राम जी कहते नहीं होना चाहिए अच्छा बोलो यही दो तरह के मत आते युद्ध नहीं होना चाहिए और युद्ध होना चाहिए पर रामचरितमानस में भगवान राम ने क्या मर्यादा दी कितनी बढ़िया मर्यादा राम जी ने कहा कि नहीं बीच का रास्ता क्या बोले बीच का रास्ता यह है कि युद्ध तो हो नहीं पर यह उच्छृंखल पर अंकुश लग जाए यह कैसे लगेगा राम जी बोले लक्ष्मण तुम काय को परेशान होते हो इनका इलाज तभी तो हुआ जाता है और इसीलिए परशुराम जी बुलाए गए उस समय श्री वाल्मीकि रामायण में अध्यात्म रामायण में वर्णन है कि परशुराम जी तब मिले जब राम जी की बारात जनकपुर से लौटकर अयोध्या आ रही थी तब रास्ते में परशुराम जी मिले पर तुलसीदास जी बोले जंगल में मोर नाचा किसी देखा समाधान तो वहां होना चाहिए जहां समस्या है नहीं कहीं समस्या कहीं समाधान इसलिए और परशुराम जी क्या लेकर आए फरसा अच्छा एक बात बताओ फरसा चला क्या नहीं चला फरसा चलने चले भले ही नहीं पर दिखाने के लिए तो हो कि ये रहा यही बीच का रास्ता है युद्ध हो नहीं और उच्छृंखलता पर अंकुश लग जाए एक बात कहें उससे भाव स्पष्ट होगा एक महात्मा थे तो घूमते चले जा रहे थे दो पहरी का समय था उनको लगा कि विश्राम कर ले तो एक बट वृक्ष दिखाई दिया बट का पेड़ वृक्ष महात्मा चले गए और जो उधर जाने लगे तो गांव के कुछ लड़कों ने कुछ लोग अरे बाबा उधर बच जाना उधर क्यों सांप रहता है बड़ा भयंकर महाराज कई लोगों को काट चुका है और दौड़ता है बड़ा भयंकर महात्मा ठहरे सिद्ध संत थे अपनी मस्ती बोले अच्छा तो बोले जरूर जाएंगे वहीं जाएंगे उससे भी दो दो बात करेंगे समझाएंगे जरा उसे सांपों को तो महात्मा ही समझा सकते हैं कौन समझा है? सांपों को संत से चले गए और साप फटफड़ा फन के दौड़ा फट फुड़ा के महात्मा से वो शांत शांत वैसे ही स्थानी योनी में है काहे को संत ने समझाया उपदेश दिया कथा है कहानी है तो सांप कहानी कहती है कि सांप समझ गए चेला बन गया पुराने जमाने में सांप भी समझ जाते थे आजकल तो आदमी नहीं समझते सांपों को और संत समझाएं तो समझ ही जाते थे संत ने सांप सा हो गया मैं आपका गुरु जी ठीक है तो आप किसी को मत काटना किसी को मत सताना कोई अपराध मत करना हाँ गुरु जी अब तो हमने दीक्षा ले ली अब तो नहीं करना चाहिए ठीक है अब गुरु जी तो चले गए गांव वालों से कहा बच्चों से कहा खूब बच्चों से कहा आराम से क्यों लोग सांप नहीं बोलेगा अब वो चेला हो गया है साधु हो गया है वो बाग तो के लोग जाने लगे अब डर तो था नहीं सांप आराम से पड़ा रहे लड़कों ने देखा सो पहले दूर से पत्थर मारा सांप नहीं बोला कुछ तो नजदीक चल जाने पूंछ पर पांव रख दिया तो भी सांप कुछ नहीं बोला अरे तो पूंछ पकड़ के ऐसे उठा लिया अब ऐसे घुमा सांप कुछ बोलते ही नहीं तब तक दूसरा लड़का आया तो वट के नीचे जो डाली थी तो सांप को रस्सी की तरह बना लिया अब झूला झूले लड़के दस दिन में ही जो दुर्दशा हुई सांप तो मरना सन्न हो गया गुरुजी उधर से लौटे के चेले से मिलते चले बहुत देखा बहुत देखा बहुत ढूंढा कहा है कहा है ऐसी जर्जर दशा मरना सन्न पड़ा था गुरु बोले चेले से बेटा वो न बोल पावे उसकी तो दशा ही खराब थी गुरुजी ने कहा अरे बेटा तुम्हारी यह दुर्दशा किस कुसंग से हुई है चेरा बोला गुरुजी जी क्षमा करें कुसंग से नहीं सत्संग से ही हुई है आपने कहा अहिंसा परम धर्म है किसी को मत सताना किसी को ना उस दिन से मैंने जो व्रत ले लिया उसी से ये दुर्गति हुई है गुरुजी बोले बेटा सत्संग से किसी की दुर्गति नहीं होती फिर तुम समझ नहीं पाए ना तो गुरुजी अब समझा दे गुरुजी ने कहा कि देख हमने काटने के लिए मना किया था फुफकारने के लिए थोड़ा ही मना किया था काटते तो दूसरे को नुकसान पहुंचे दूसरे का प्राण लेते और फुपकारोगे तो अपनी रक्षा करोगे तो अपनी रक्षा करोगे हाँ ये, ये, ये बात तो है तो दूसरे को हानि मत पहुंचाओ लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि अपनी सुरक्षा भी ना कर पाओ दूसरे को नष्ट मत करो लेकिन अपने को नष्ट होने मत दो यह मर्यादा भगवान राम के चरित्र से मिली है अपनी सुरक्षा भी तो करो और इसीलिए परशुराम जी का यह प्रसंग यहां उपस्थित किया गया भगवान राम की लीला में कि फरसा चला नहीं था ना बस दिख नहीं काफी था अब जो राजा लोग बगज और सीता जी को छुड़ा लो और दोनों भाइयों को पकड़ के बांध लो और जनक जी को सहायता करें तो उनको भी युद्ध में जीत लो ऐसे हा तब तक परशुराम जी एक मुख्य द्वार में आकर खड़े हो गए फरसा लेकर बस और जो परशुराम जी की तरफ एक ने देखा बगल परशुराम तो दूसरा भी और उसकी ये दशा जिसका हाथ ऊपर उठा था सो नीचे नहीं आ रहा था मुह खुला रह गया आंख बंद ना हो परशुराम परशुराम भगुपति भी लो कि सब भूप उठे कांप अरे बाप बापरे बाप की अरे बाप बाप क्या दशा हुई राजाओं की कोई गे लुकाई कोई गे लुकाई कोई भाग चुपचाप तो कुछ तो छिप गए कहां छिपे दुबले पतले राजा राजा तो मोटे मोटे मोटे मोटे राजाओं के पीछे छिप गए और जाएं कोई गे लुकाई और पीछे पीछे कोई भागे चुप और जो मोटे मोटे भी क्या करें कोई कोई बैठे जैसे सूंघ गया सांप अरे बापरे ताप दे बापदे बाब